ताकत वतन की हम से है हिम्मत वतन की हम से है इज्जत वतन की हम से है इंसान के हम रखवाले। नमस्कार दोस्तों हमने एक बात कही के इस एपिसोड में आपका स्वागत है अब चूंकि पिछले हफ्ते से बात कुछ बीमारियों की चल रही है तो यहां पर आज मैं बीमारियों के विरुद्ध अपनी इम्यूनिटी की यानी कि बीमारियों के विरुद्ध संघर्ष करने की शरीर में कितनी क्षमता है इस पर कुछ बात करना चाहूंगा तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बीमारियों के विरुद्ध संघर्ष करने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए कोई कहता है हर दिन एक नींबू खाओ कोई कहता है विटामिन सी की गोली खाओ जिससे कि व्यायाम करो पैदल चलो धूप में जाओ जिन सब चीजों से आपकी इम्यूनिटी बढ़े यानी कि बिना दवाइयों के बीमारियों से बचने का आपके अंदर उतनी क्षमता उतनी ताकत पैदा हो जाए अच्छा यह इम्यूनिटी शब्द जो था सुनते तो बचपन से आ रहे थे परंतु तो जब से यह कोरोना बाबा या कोरोना भाई इनकी बात कहें जब से इनका आगमन हुआ हम लोगों के जीवन में बस तब से तो यह इम्यूनिटी का शब्द सब और चल पड़ा कि हमें सब और चल पड़ा की बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि यहां तक कि वे लोग भी जिन्हें सामान्य तौर पर इस शब्द के इस्तेमाल की न तो जरूरत पड़ती थी और ना ही उनका इससे कुछ अधिक लेना देना था वे भी इम्यूनिटी की बातें करने लगे और साहब इसमें हमारे एक गुरु यानी व्हाट्सएप गुरु जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया क्योंकि वॉट्सएप यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजेस से ये विचार और थॉट्स जगह जगह से आने लगे और उस यूनिवर्सिटी के जरिए हमारे जैसे व्हाट्सएप के छात्रों को उन्हें पढ़ने का बराबर मौका मिलने लगा यानी कि हर व्यक्ति इम्यूनिटी के बारे में कुछ ना कुछ कहने के योग्य हो गया था सब हम भी उन लोगों में हैं मतलब जिनको कि अपनी बात कहने का बहुत शौक होता है अरे हमने एक बात कही मैं तो हम बात ही कहते हैं ना अपनी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर हम अपनी बात कैसे ना कहते तो हमने भी बहुत सी बातें कही तो इस तरह से इम्यूनिटी हमारे जिंदगी हमारी जिंदगी में एक ऐसा शब्द बन गया जिसका कि हम लोग भरपूर इस्तेमाल करने लगे बिना कुछ सोचे विचारे जहाँ भी मौका लगता था वहाँ पर इम्यूनिटी के बारे में अपने ज्ञान को पघारने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे चाहे वो बात दोस्तों से हो चाहे रिश्तेदारों से और कभी कभी तो पत्नी को भी समझाने का प्रयास करने लगते थे देखिए वो कितना समझती थी और कितना मानती थी ये तो बात हम नहीं जानते परंतु ये अवश्य था कि वो भी हमारी बातों में से कुछ ना कुछ छान पीस कर बांटने में हिचकिचाती नहीं थी वो ये नहीं कहती थी कि ये मुझको उन्होंने बताया है परंतु वो उसको अपने ज्ञान के तौर पे आगे बढ़ा देती थी हां जहां संदेह की गुंजाइश होती थी वहां पर वह यह अवसर नहीं छूटती थी जिसमें वो यह अवश्य इंडिकेट कर दे कि साहब यह ज्ञान तो मुझे उन सज्जन से प्राप्त तो हुआ था जो कि बाहर बैठे अखबार पढ़ने का नाटक कर रहे हैं <coughs> खैर अब साहब बात आई है इम्यूनिटी की तो यहां पर मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताता हूं मेरे बच्चे छोटे थे छोटे मतलब बहुत ही छोटे थे चलना भी नहीं जानते थे देखिए जब बड़ी बेटी एकदम छह आठ महीने की थी तो हम लोग चूँकि वो घर में बहुत जमाने के बाद कोई बच्चा आया था तो और उस वक्त हम लोग सब एक साथ रहते थे यानी मेरे माता पिता पत्नी बच्ची मैं हम लोग एक साथ ही रहते थे तो उस बच्ची के ऊपर ध्यान देने वाले लोग बहुत थे नतीजा क्या होता था कि उस बच्ची को नीचे यानी जमीन पर बैठने या गिरने का तो मौका ही नहीं दिया जाता था हमेशा उसको यदि वो जमीन पर घिसटने की कोशिश करती थी जो कि अब मुझे समझ आता है कि वो बच्चों की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है कि यानी यदि बच्चा घुटनों के बल चलने का प्रयास कर रहा है तो ये तो सामान्य बात है ये अच्छी बात है क्योंकि ये प्रगति का लक्षण है परंतु हम लोगों के लिए बच्चा यदि जमीन पर घिसट रहा है तो ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था हम लोगों को लगता था कि अरे यार बच्चे को जमीन में से इन्फेक्शन लग जाएगा मेरी पत्नी इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी और आ, कभी कभी तो वो क्या करती थी कि वो डिटॉल और पानी का पोछा लगाया करती थी उस जगह पर जहां पर कि वो बच्ची जमीन पर बैठी हो खैर हमारे एक गुरुजी आए गुरुजी मतलब हमको पढ़ाते थे कभी किसी जमाने में तो वो हमारे घर पर आए और उन्होंने जब उस बच्ची के साथ हम लोगों के उस व्यवहार को देखा तो गुरु थोड़ा ग्रामीण परिवेश के थे उन्होंने कहा कि अरे बच्चा अगर मिट्टी में नहीं खेलेगा तो आखिरकार वो मजबूत कैसे होगा शायद मुझे लगता है कि ये पहली बार इम्यूनिटी का एक लेसन या पाठ जो था वो हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिखाई पड़ रहा था या सुनाई पड़ रहा था हम लोगों ने कहा साहब बच्चा मिट्टी में खेलेगा तो बीमार हो जाएगा उन्होंने कहा जी नहीं बच्चा बीमार नहीं होगा उस वक्त उन्होंने इम्यूनिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि बच्चे के अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत आएगी यह बात मेरी माताजी को तो बहुत बुरी लगी क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चा जमीन पर खेले यह कोई अच्छी बात है मुझे लगता है माता भूल गई थी कि हम और हमारा भाई हम दोनों शायद बचपन में जरूर ही मिट्टी में लौटते होंगे क्योंकि हम लोग कम ही बीमार पड़ते थे मुझे तो याद नहीं है कि हम लोग कोई ऐसा खास बीमार पड़े हों मगर खैर तो माताजी ने कुछ गुरुजी से मुचेटा लेने का प्रयास किया परंतु ना माताजी के पास इतना समय था और शायद गुरुजी का थोड़ा सम्मान भी किया इसलिए उनसे कुछ अलग से बातें नहीं कही और मेरी पत्नी ने उस बात को अलबत्ता ध्यान से सुना और जैसा मैंने आपको बताया कि वो जमीन पर डिटॉल और पानी का पोंछा लगाती थी उसने अब वो कार्य थोड़ा और बढ़ा दिया तो इस तरह से बच्चों को इम्यूनिटी का पाठ यहां से पढ़ना शुरू हुआ अब आपको एक बात और बताता हूं धीरे धीरे कालांतर में इम्यूनिटी की बातें हम लोग जैसे जैसे बड़े होते गए समझ में आती गई मैंने शायद आपके साथ में शेयर किया है मैं और हमारे एक मित्र श्री कृष्णा जी वर्मा हम लोग एक साथ एक ही समय में केंद्रीय कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक बंबई में काम करते थे कृष्णा जी वर्मा सोलहवें माले पर काम करते थे और मैं शायद बारहवें माले पर था मेरा विभाग हां बारहवें पर ही था तो सप्ताह में एक ना एक दिन संध्या काल चार बजे के आसपास हम दोनों आदमी तय करके इंटरकॉम की सहायता से तय होता था और तय करके नीचे उतरते थे और हम लोगों के बैंक की बिल्डिंग के सामने ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी उसके बाहर एक समोसा और भजिया बनाने वाला आदमी उस वक्त चार साढ़े चार बजे के आसपास ताजे भजिया और समोसे बनाया करता था हालांकि उसके यहाँ तो सारे दिन ही बनते रहते थे परंतु वो समय ऐसा था जबकि बहुत से लोग उसके यहां पर खड़े होते थे और चाय चाय तो नहीं मगर भजिया पाओ सॉरी वडा और समोसे खाते थे तो हम लोगों को उसके समोसे बेहद पसंद थे और हम लोग उसके समोसे खाने के लिए जाया करते थे तो साहब हम और कृष्णा जी वर्मा साहब जाते थे और जाकर वहां पर समोसे खाते थे अब यह ना पूछेगा साहब कि पैसे कौन देता था क्योंकि मुझको मुझको जहां तक याद है अधिकांश बार कृष्णा जी वर्मा साहब ही पैसे दिया करते थे मगर खैर तो वहां पर हम लोग समोसे खाने के बाद हाथ धोया उसी के यहां पानी मिलता था और उसी के यहां जो पानी रखा होता था उस के बर्तन में एक डब्बा था उसको डब्बे को डाल करके वो पानी निकाल के पी करके हम लोग वापस आ जाते थे यह बात वर्ष उन्नीस सौ सत्तानवे अट्ठानवे इस समय की है यह वर्ष मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह साल बताना महत्वपूर्ण है और ईश्वर की कृपा यह रही कि हम लोगों में से दोनों में से किसी को भी कोई रोग ना तो उस समय ऐसा किसी रोग का डर हुआ और ना तो कोई रोग ही हुआ उस समय वर्ष 2000 में मैं कुछ समय के लिए भारत से बाहर पोस्ट हुआ तो जब मैं बाहर पोस्ट हुआ तो वहां जब मैं पहुंचा तो घर में एक वो वॉटर प्यूरिफायर लगा हुआ और दफ्तर में भी वाटर प्यूरीफायर लगा हुआ था तो मैंने पूछा कि ये वाटर प्यूरीफायर की वास्तव में यहां जरूरत है क्या तो लोगों ने बताया कि हां साहब यहां पर जरूरत है ये भी हमारा लगभग थर्ड वर्ल्ड कंट्री था ब्राजील में गया था मैं तो उन्होंने कहा हां साहब यहां पर जरूरत है क्योंकि यहां पर कभी कभी साफ पानी नहीं आता है ठीक तो है तो साहब वहां पर हम लोग वाटर प्योरीफायर वाला पानी पीने लगे उसके बाद कालांतर में वापस आए वापस आने के बाद तब तक 2003-4 में यहां पर हिंदुस्तान में भी वाटर प्योरीफायर और तरह तरह के प्योरीफायर्स का इस्तेमाल शुरू हो गया था और तब से प्योरीफायर का पानी पी रहे हैं और सच पूछिए तो अब ऐसा टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारी इम्यूनिटी उस तरह के पानी को यानी जैसा पानी हम लोग पीते थे उसको बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी तो साहब एक कहानी तो यह हुई यहां पर आपको एक बात और बता दूं कि इस इम्यूनिटी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं यह इम्यूनिटी स्थान स्थान पर यानी परिवेश के अनुसार मेरे हिसाब से तय होती है यानी कि आप वातावरण में अपने पर्यावरण में कितना कष्ट झेल सकते हैं यानी कितनी आ, मैं यू कहूं कि कितनी आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कितनी होती है यह इस पर निर्भर करता है कि आपके आसपास उन रोगों का कितना प्रभाव है कुछ मित्र या परिचित संबंधी जब विदेश से आते हैं तो मैं देखता हूं कि भारत में पहुंचते ही बिना कुछ खाए पिए उनको कोई ना कोई कष्ट होना शुरू हो जाता है वो कष्ट क्यों होता है क्योंकि शायद जिस पर्यावरण से वे आए होते हैं और वहां के पर्यावरण और यहां के पर्यावरण में उनको जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ता है देखिए सवाल यह है कि पर्यावरण का फर्क भी आ, अगर इतनी तेजी से हो जाता है तो ज्यादा फर्क पड़ता है पूछिए क्यों <coughs> हवाई यात्रा आजकल हवाई यात्रा होती है तो आप 8 10 12 घंटे पहले शायद बिल्कुल साफ हवा पानी इन सबों का इस्तेमाल कर रहे थे और 8 10 12 घंटों के अंदर आप यहां के वातावरण का एका मजा ले रहे हैं तो शायद शरीर को भी उतना एडजस्ट करने में टाइम लगता है मतलब समय नहीं मिलता उसको तो इसका तो अब सवाल यह है कि भाई इम्यूनिटी तो बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती घटती रहती है आपको यह बताऊं कि अभी पिछले दिनों कोरोना बाबा की कृपा से हमको अपनी बेटी के यहां यानी कि अमेरिका में एक लंबे समय तक रहने का अवसर मिला बहुत अच्छा प्रवास था हमारा परंतु वह प्रवास हमको लंबा यू लगने लगा कि हम तय करके गए थे एक समय के लिए और चूंकि कोरोना बाबा की कृपा से वो भारत में लॉकडाउन हो गया हवाई सेवाएं बंद हो गईं और हम लोग वहीं पर रह गए अब साहब कुछ समय के बाद ऐसा अवसर मिलने लगा या दिखाई पड़ने लगा या सुनाई पड़ने लगा कि आप वापस जा सकते हैं ऑब्वियसली कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी तो हम लोगों ने कहा साहब हम लोग वापस जाना चाहते हैं तो हमारी बेटी और उनके पतिदेव जी ने कहा कि भाई आप क्यों वापस जाना चाहते हैं आखिरकार आप यहाँ पर सुरक्षित वातावरण में हैं, वहां पर हिंदुस्तान में कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है और आप हमने कहा साहब ठीक है फैल तो सभी जगह पर रहा है परंतु ये भी हम समझ रहे हैं कि वहां जाएंगे तो थोड़ा खतरा बढ़ जाएगा परंतु आखिरकार हमारी इम्यूनिटी भी तो कोई चीज है उन्होंने कहा साहब इम्यूनिटी में आपकी क्या हो गया हमने कहा भाई हम जितने दिन आपके यहाँ रहते हैं उतने दिन हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है आपके यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और प्राकृतिक है कि उसकी वजह से हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधन की क्षमता ही नहीं मिलती और जब शरीर को रोग प्रतिरोधन की क्षमता नहीं मिलती तो बेचारा हमारा ये शरीर तो नाकारा हो जाता है वो एक कहावत है ना यूज इट और लूज इट तो भैया अगर आप रोग प्रतिरोधन क्षमता का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रोग प्रतिरोधन क्षमता मर जाएगी साहब हमें पता नहीं कि उन लोगों को हमारा लॉजिक समझ आया या उन्होंने हमारे हृदय की इच्छा समझी और साहब उन्होंने हमारा टिकट कटा दिया कि भैया ठीक है जाना चाहते हो तो जाओ नहीं इस भावना से नहीं परंतु हां वो हमारी बात मान गए ऐसा कहें तो हम लोग चले आए जब हम यहां पर आए तो 14 दिन ऑब्वियसली मैंने शायद पहले भी आपको बताया है हमें रहना पड़ा क्वारंटीन में फिर 14 दिन घर में क्वारंटीन वगैरह वगैरह इस तरह का चलता रहा और ईश्वर की दया ये रही कि उस समय हम कोरोना बाबा की कृपा से बच गए यानी उनकी कृपा हम पर नहीं होने पाई तो ये इम्यूनिटी की बात जहां पर हो रही है इसमें अब एक तीसरा मुद्दा आपके सामने लाता हूं ये तीसरा मुद्दा है इम्यूनिटी के तरीके अब साहब देखिए मैंने आपसे बताया ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गुरुओं ने बहुत तरह तरह के तरीके बताए तो अब हमने भी उनमें से कुछ तरीके अपनाए और जब वो तरीके अपनाए तो हम लोगों ने अपने आप को ही यानी कि जिसे शायद ऑटो सजेशन कहेंगे ऑटो सजेशन से अपने आप को आश्वस्त कर लिया कि जो तरीके हम अपना रहे हैं वे ही तरीके सर्वश्रेष्ठ हैं और यह अकेला मैं नहीं हूं मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिन्होंने इन सब चीजों को ऑटो सजेशन से यानी अपने आप को ही सजेस्ट कर करके यह आश्वस्त कर लिया कि जो हम कर रहे हैं वही सही है मतलब हमारे कुछ मित्र हैं जो कि पिछले मार्च से आज तक आज तक मतलब शायद अब तो वो वैक्सीन लगवाए अपने घर से यानी अपने दरवाजे के बाहर तो निकले थे शायद कभी कभार परंतु वे अपनी बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले हम लोग बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं तो वो वहां से बाहर नहीं निकले कुछ लोग जो घरों में रहते हैं यानी जिनके हाउसेस हैं वे अपने दरवाजों से बाहर नहीं यानी अपने घर के जो गेट है उससे बाहर नहीं निकले कुछ लोगों ने यह सिस्टम बना लिया कि साहब जब उनके घर में सामान आएगा तो वो दो दिन तक दरवाजे के बाहर रहेगा उन्हें लगा कि इससे उनकी इम्यूनिटी पर असर नहीं असर पड़ेगा मतलब उनकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी और बाहर का इंफेक्शन उनको नहीं लगेगा हमने एक मजेदार एक्सरसाइज ढूंढ लिया वो अपने हाथ पीटने वाली वो कभी आप कोई मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता भी सकता हूं वो आठ मिनट की एक्सरसाइज है और हम उसको करते हैं और हमें लगता है कि भैया ये एक्सरसाइज करने से वो आपके प्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो इस तरह से तरह तरह के तरीके अपनाए गए और हम अपनी इम्यूनिटी के बारे में कुछ ना कुछ करते रहे अब एक अंतिम बात अंतिम बात यह है कि जिसमें मैं अपने विचार या अपने सुझाव आपके साथ बांटना चाहता हूं सुझाव केवल इतना है कि इम्यूनिटी के बारे में बातें करना फिजूल है इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जिसको कि हम अपनी मर्जी से घटा या बढ़ा सकते हैं और इसके बारे में सबसे अच्छी सलाह ना तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलेगी और ना अपने यारों दोस्तों से बात करने से मिलेगी सबसे अच्छी सलाह मिलेगी जो भी आपके डॉक्टर या चिकित्सक हो जिनको आपके शरीर की संरचना का ज्ञान हो यानी जिनको पता हो कि आपके अंदर क्या बीमारी क्या अजारी है यदि वे आपको कोई सुझाव दें तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय होगा तो यही मेरी मेरा विचार तो यही है मैं सलाह देने की औकात तो मेरी नहीं है परंतु अपने विचार तो सामने रख ही सकता हूं ना दोस्तों के और यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला विचार नहीं है यह विचार मैंने बहुत से परिस्थितियों को देख करके ऐसे बनाया है तो दोस्तों आज की बात यहीं पर समाप्त करता हूं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे आपने अपना समय दिया इसके लिए आपका आभारी हूं और आपका धन्यवाद करता हूं ताकत